पुत्र गीता महाभारत के शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत पुत्र गीता के रूप में एक प्राचीन आख्यान आता है जिसमें सदा वेद शास्त्रों के अध्ययन में तत्पर रहने वाले एक ब्राह्मण को उनके मेधावी नामक तत्वदर्शी पुत्र द्वारा ही बहुत मार्मिक उपदेश दिए गए हैं प्रत्येक मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है मृत्यु कभी भी बिना पूर्व सूचना की आसक्ति है अतः प्रत्येक अवस्था में संसार की आसक्ति से बचकर धर्म आचरण तथा सत्य व्रत का पालन करते रहना चाहिए यही परम साधन इस पुत्र गीता में बताया गया है राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह समस्त भूतों का संहार करने वाला यह काल बराबर बीता जा रहा है ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करने से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 आप मुझे उस यथार्थ उपाय का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार मैं धर्म का आचरण कर सकू पिता ने कहा बेटा द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पितरों की सदगति के लिए पुत्र पैदा करने की इच्छा करे विधि पूर्वक त्रिविद अग्नियों की स्थापना करके यज्ञों का अनुष्ठान करे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 पिता ने पूछा बेटा तुम मुझे भयभीत सा क्यों कर रहे हो बताओ तो सही यह लोग किससे मारा जा रहा है किसने इसे घेर रखा है और यहां कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं पुत्र ने कहा पिताजी देखिए यह संपूर्ण जगत मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा है बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया है और ये दिन रात ही वे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरण स्वरूप अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं इस बात को आप समझते क्यों नहीं हैं? ये अघोर रात्रिया नित्य आती हैं और चली जाती हैं। जब मैं इस बात को जानता हूं कि मृत्यु क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकती और मैं उसके जाल में फंसकर ही विचर रहा हूं तब मैं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूं जब एक एक रात बीतने के साथ ही आयु बहुत कम होती चली जा रही है तब छिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है जिस रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे उस दिन को विद्वान पुरुष व्यर्थ ही गया समझे मनुष्य की कामनाएं पूरी भी नहीं होने पाती कि मौत उसके पास आ पहुंचती है जैसे घास चरते हुए भेड़ो के पास अचानक व्याघरी पहुंच जाती है और उसे दबोचकर चल देती है उसी प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लगा होता है उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो उसे आज ही कर डालिए आपका यह समय हाथ से निकल न जाए क्योंकि सारे काम अधूरे ही पड़े रह जाएंगे और मौत आपको खींच ले जाएगी कल किया जाने वाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए जिसे सायंकाल में करना है उसे प्रातः काल में ही कर लेना चाहिए क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं कौन जानता है कि किसका मृत्युकाल आज ही उपस्थित होगा संपूर्ण जगत पर प्रभुत्व रखने वाली मृत्यु जब किसी को हर कर ले जाना चाहती है तो उसे पहले से निमंत्रण नहीं भेजती है जैसे मछुआरे चुपके से आकर मछलियों को पकड़ लेते हैं उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है अतः युवावस्था में ही सबको धर्म का आचरण करना चाहिए क्योंकि जीवन निःह संदेह अनित्य है धर्म आचरण करने से इस लोक में मनुष्य की कीर्ति का विस्तार होता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है जो मनुष्य मोह में डूबा हुआ है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 उसे मौत आकर ले जाती है ठीक वैसे ही जैसे व्याघ्र किसी पशु को ले जाता है मनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया यह अभी करना है और यह अधूरा ही पड़ा है इस प्रकार चेष्टा जनित सुख में आसक्त हुए मानव को काल अपने वश में कर लेता है मनुष्य अपने खेत दुकान और घर में ही फंसा रहता है उसके किए हुए उन कर्मों का फल मिलने भी नहीं पाता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 गांव को बांधने के लिए गौशाला के समान है यह श्रुति का कथन है ग्राम में रहने पर वहां के स्त्री पुत्र आदि विषयों में जो आसक्ति होती है यह जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काटकर निकल पाते हैं पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते हैं जो मनुष्य मन वाणी और शरीर रूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं करता उसकी भी जीवन और अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मृत्यु की सेना का कभी सामना नहीं कर सकता इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए क्योंकि अमृतत्व तो सत्य में ही स्थित है अतः मनुष्य को सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए सत्य योग में तत्पर रहना और शास्त्रों की बातों को सत्य मानकर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 दुख और सुख में समान भाव रखूंगा तथा सबके लिए कल्याणकारी बनकर देवताओं के समान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा मैं निवृत्ति परायण होकर शांतिमय यज्ञ में तत्पर रहूंगा मन और इंद्रियों को वश में रखकर ब्रह्म यज्ञ, अर्थात वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लग जाऊंगा और मनुवृत्ति से रहूंगा उत्तरायण के मार्ग से जाने के लिए मैं जब और स्वाध्याय रूप यज्ञ, ध्यान रूप मनो यज्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरु कृपा आदि रूप कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा मेरे जैसा विद्वान पुरुष नश्वर फल देने वाले हिंसा युक्त पशु यज्ञ और पिशाचों के समान अपने शरीर के ही रक्त मांसों द्वारा किए जाने वाले तामस यज्ञों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है जिसकी वाणी और मन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 परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुआ हूं परमात्मा में ही स्थित हूं आगे भी आत्मा में ही लीन होगा संतान मुझे पार नहीं उतारेगी परमात्मा के साथ एकता तथा समता सत्य भाषण सदाचार ब्रह्म निष्ठा दंड का परित्याग अर्थात अहिंसा सरलता तथा सब प्रकार के सकाम कर्मों से उपरती इनके समान ब्राह्मण के लिए दूसरा कोई धन नहीं है